जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव ओं अशरण शरण शरण प्रबुले नहीं जो को पविधात गुरु पविधा नहीं को जगता गुरु नहीं तो गुरु के वचन प्रतीतन जाय सुख मन सुख शिथि एक बिंदु हुए हैं अयोध्या बड़े अच्छे कभी भी रहे और एक प्रकार के संती थे उन्होंने छोटे छोटे कई भजन लिखे भजनानंदी थे मिला है मुझको किस्मत से खयाले रिंदे मस्ताना पिया करता हूं हरदम श्याम की उल्फत का पैमाना उल्फत क्या होता है है, बियोग तड़प का पैमाना उनका एक भजन है तो मजा है बेखुदी का ये है कि मैं दुनिया में हूं लेकिन ने मैंने जाना दुनिया को ने दुनिया ने मुझे जाना मिला है मुझको किस्मत से खयाल रिंदे मस्ताना मुझे है सिर्फ अपने यार से मतलब चाहे मन दिया मस्जिद हो चाहे का बाया बुत खाना मैं हमेशा रिश्ता चाहता हूँ सिर्फ अपने प्यारे मोहन से कैसा रिश्ता मैं उनको दिलरुआ समझूं वो समझें मुझको दीवाना नहीं है बिंदु दृग में मोम दिल मोती के दाने हैं विरह की आग में पढ़ पिघल जा ताहे हर दाना मिला है मुझको किस्मत से खयाले रिंदे मस्ताना पिया कर हर दम श्याम की उल्फत का पैमाना किस्मत भाग्य तकदीर गीता में भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा अर्जुन वायु रही स्थान में रख के दीपक की लो दी जाती है कंपन नहीं होता अच्छे प्रकार योगी के जीते हुए चित की यही परिभाषा है ने उसमें शुभ संकल्प उठते हैं और नहीं ही अशुभ संकल्प उठते हैं दीपक की लो की तरह वृत्ति एकदम शांत सम खड़ी हो जाती है योगी के जीते हुए की यही परिभाषा है तब अर्जुन थोड़ा चिंतित हुआ बोले भगवन मन तो वायु से भी तेज चलने वाला है इसका रुकना तो करीब करीब असंभव है कहीं शिथिल प्रयत्न वाला श्रद्धावान पुरुष आपको न प्राप्त होकर भटक तो नहीं जाएगा कहीं छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा छोटी सी बदली आसमान में आई ने पानी बरसा ने लौट के मेघों से ही मिली देखते देखते हवा के झोंकों से नष्ट प्राय हो गई वो बेचारा ने तो भोगी भोग पाया ने पंडित जी की तेरे नाती ने तिरुआ खिलाए पावा और ने भगवान आप ही के चरणों में स्थान पाया दर्शन ही कर पाया बीच में स्वाहा हो गया हवा के झोंकों से प्रकृति के थपेड़ो से नष्ट प्राय हो गया कहीं वो नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता शीतिल प्रयत्न वाला श्रद्धावान पुरुष क्योंकि वायु रीत स्थान में दीपक की लो सीधी चित्र वृत्ति जो वायु से तेज चलने वाला सीमेंट के इतना आराम, शांत सम और स्थिर हो जाए असंभव लगता है गोविंद मेरी इस शंका का समाधान आपके सिवाय सृष्टि में करने वाला और कोई नहीं कृपा करें, मुझ पर अनुग्रह करें, और किसी को मैं नहीं देखता कि मेरी इस शंका का समाधान कर सके भगवान ने कहा अर्जुन संयम महाबाहो मनो दूर ग्रहम चलम अभ्यास कौन तेय वैराग्य ग्रही संदेह वायु से भी तेज चलने वाला मन है अर्जुन इसमें कोई संदेह नहीं किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भली प्रकार टिक जाता है चित्त को रोकने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है इसका नाम अभ्यास है देखी सुनी विषय वस्तुओं में जो लगाव राग राग का त्याग का नाम देखा है दुनिया में जो आमने सामने कभी एमएलए लड़ो कभी एमपी लड़ो कभी ये कमाओ कभी यू कमाओ सुना है स्वर्ग वैकुंठ की विभूतियों का चित्रण ऐश्वर्य का विवरण इन देखी सुनी विषय वस्तुओं में राग जो लगाव है मन के अंदर पिपासा है इसका त्याग वैराग्य और चित्त को रोकने के लिए गीतों की योग साधना समझकर योग विधि को मस्तिष्क में धारण करके चित्त को रोकने के लिए प्रयत्न किया जाता है इसका नाम है अभ्यास अभ्यास के द्वारा चित्त में पड़े हुए संस्कारों को हम स्ने स्ने काटते हुए चित्र को स्थिरता की ओर ले चलते हैं वैराग्य के द्वारा बाहर से आने वाले आघातों को हम रोकते हैं शन सने, सने वायु से तेज चलने वाला मन भी भली प्रकार अचल स्थिर ठहर जाता है तेज अवश्य है लेकिन भली प्रकार रुक जाता है रही बात नष्ट होने की अर्जुन पहले तो ये समझना आवश्यक है कि तोक्त नियत कर्म योग विधि यज्ञ इस यज्ञ को कार्यान्वित करना कर्म करम माने आराधना कर्म माने चिंतन ये नियत कर्म है किस प्रकार समझकर कर स्वल्प अभ्यास पार लग गया श्वास के रहते रहते मृत्यु से चार दिन पहले ही श्रद्धा स्थिर हो गई समर्पण के साथ थोड़ा श्वस श्वास का जाप श्रद्धा समर्पण के साथ थोड़ा नाम जप थोड़ा ध्यान ठंडे दिमाग से चिंतन पार लग गया वृत्ति को समेट कर थोड़ा संयम चिंतन पार लग गया बीजा रोपण हो गया दो कदम चलते बन गया तो माया में कोई बज्रा नहीं कि उसको नष्ट कर दे माया में ऐसा कुछ भी नहीं उसको नष्ट कर दे स्वल्पम मपस्य धर्मस से त्रायते महतो बयात अर्जुन इस नियत कर्म का आचरण धर्माचरण है और कोई धर्म नहीं है सृष्टि में क्योंकि शाश्वत सनातन परम तत्व ज्योतिर्मय एक परमात्मा आत्मा ही सत्य है उसे धारण करने की नियत विधि योग विधि यज्ञ है और उस विधि को कार्य रूप देना कार्यान्वित करना इस नियत विधि का आचरण ही नियत कर्म है इस आत्मदर्शन की नियत विधि जिसमें नियत विधि का आचरणी नियत कर्म कहलाता है इस कर्म का आचरणी धर्माचरण कहलाता है और इसका स्वल्प अभ्यास स्वल्पम धर्म से त्रायित्य तो भयात अर्जुन इस धर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्वार करने वाला होता है धर्म अपरिवर्तनशील है सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं कि इसको नष्ट कर दे परिवर्तित कर दे इसकी दिशा बदल दे आरंभ का नाश नहीं दो कदम चार कदम चलते बना अगले जन्म में आकंठ विषयों में डूबा होने पर भी अनायास ही पिछले जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेगा वो होता है संस्कार वो बन जाती किस्मत भाग्य पिछले जन्म जहां साधन छुट्टा वहीं से आरंभ हो जाएगा नयास देवी योग से बुरा भोगना पड़ता तो भला कहा जाएगा और कुछ एक जन्मों के अंतराल से अनेक गुरुकुलवत ही सदगुरु के कुल में प्रवेश पा जाता गुरु भी ढूंढना ही नहीं पड़ता छप्पर फाड़ के मिल जाएंगे इस प्रकार अनेक जन्म संसि ही तो या पराम अर्जुन ये शीतल प्रयत्न वाला साधक विनाश असंभव नश्वर माया शास्व का विनाश कैसे करेगी परमात्मा के पथ में दो कदम रख गए तो उसको नश्वर माया कैसे विनाश करेगी केवल रुकावट डालती है देर करती है विनाश असंभव कुछ ही एक जन्मों के अंतराल से वहां पहुंच जाता है शीतल प्रयत्न वाला साधक जिसका नाम परम गति परम मेरा निस्वरूप जिसका ज्योतिर्मय परमात्मा अविनाशी पद है अर्जुन स्थानम प्रापसी शुम उस स्थान को पा जाओगे जो शास्व है अर्जुन ईश्वर पथ में स्वल्प अभ्यास पार लग गया तो उस पुरुष का कभी विनाश नहीं होता छिन्न भिन्न बादल की थे नष्ट तो नहीं हो जाता आवश्यकता है कि गीतोक्त कर्म है किस प्रकाश को पहचानना और श्रद्धा पूर्वक समर्पण के साथ लगना हमारे गुरु महाराज कहते थे हो पढ़े लिखे थे ही नहीं बला गीता रामायण क्या खाक पढ़ते क्षेत्र के माहौल के अनुसार दंड बैठे कसरत तो फिर लंगड़ी मारा तो उछल गया हो अगला पहलवान हिंच के मार तो फिर गिर पड़ा मुहे के पीठी के बल इतने चौबीस घंटे पहलवानों के पास बातें कौन है फिर हम पौली पकड़ ली वो पीछे घूम गुम घुमा, तो हईक मारी तो है, है गिर पड़ा और बात सुनो ना उनसे बस यही गप ठोकना पहलवानी करना अन्नायास तीन बार आकाशवाणी हुई इन महात्मा को भोजन कराओ, कराया आकाशवाणी हुई एक कुठिलाला ने निमंत्रण दिया था उधर जा रहे थे चोरी चोरी दबे पाव आकाशवाणी हुई विचार किया मैं पाप करने तो नहीं जा रहा हूँ कभी डर रहा हूँ कभी आगे बढ़ रहा हूँ बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई महान पाप करने जा रहे हो घोर नरक में जाओगे प्रकृति के वातावरण में भय समा गया रात्रि के अंधकार में बगीचे के अंदर काले काले लोग आगे बढ़ने लगे की गर्दन पकड़ के खींचेंगे मार डालेंगे और शरीर रोमांच हो गया पांव मनमण मन भर के हो गए जैसे पाँव है ही नहीं उठावे तो उठे ही ना आधा घंटे में जब रोवे गिरे हरकत आई पांव में मस्तिष्क शून्य हो गया जैसे मस्तिष्क है ही नहीं सुन्य हो गया था जब थोड़ा हरकत आई बगैर सोचे बेचारे वापस घूमे बगीचे के जहां बाहर निकले एक खड़ह पर दृष्टि पड़ी मंदिर पर पुलिस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज मंदिर में चले गए घूम के बाहर निकले कोई दिखाई नहीं पड़ा अंधेरे में क्या दिखाई पड़ता चिंता में पड़ गए कौन हमारे पीछे पड़ा है कौन जोर से बोल रहा है कौन आस्ते इतने में खांसने की आवाज आई तो गए अंदर प्रकाश की व्यवस्था किया सेवा में लग गए तीन दिन तीन रात लगे ही रह गए साधना की विधि समझा और झाड़ी में चले गए पास में भजन में लग गए चार महीने में हृदय से भजन जागृत हो गया भगवान उठाने लगे बैठाने लगे भजन पढ़ाने लगे रात को दो ही बजे भगवान उठा के बैठा दे बोले उठ बैठ कर भजन महाराज कहें हो जैसे कोई अपने ही आंगन में गड़ा हुआ धन पाए जाए बहुत ज्यादा ऐसे ही अनायास हृदय से भगवान जागृत हो गये योग साधना जागृत हो गई पिछले जन्म में जहाँ छूटा था वहीं से जागृत हो गया अनेक जन्म इसका नाम है किस्मत गीता कहती अगले जन्म में जहाँ छूटा वहां से आरंभ, गुरु महाराज का जहा छूटा वहीं से आरंभ, आरम्भ हरि के दो सौ रानियत थी वो भारत का सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट भगवान को जब बुलाना हुआ तो जिस रानी में अधिक खोया हुआ था वही ही बाघ इनकी तरह दिखाई देने लगी बाग खड़ा हुआ गोरखनाथ की शरण में बर्त्री हरि की गुफाएं सर्वत्र दिखाई पड़ती है महाराज के भगवान सबके मालिक जब उस संस्कार का नंबर आता है आकंठ विषय में डूबा हुआ होने पर भी अन्नायास ही पिछले जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त होता है तीर की तरह जाके भगवान की गोद में गिरता है न देने न बाय ये है भाग्य किस्मत इसी आश्रय का भजन है तो ये महाराज कह कभी हम मंदिर में नहीं गए भजन करेंगे कभी मन में कल्पना तक नहीं उठी थी जा रहे थे काम की ओर कान पकड़ के भगवान भेज दिया राम की ओर हो मौके भगवान साधु बनाए बरतहरी को भगवान ने साधु बनाया ईश्वर पथ में बीज का नाश नहीं आज जो बैठे हो ये भी किस्मत भाग्य ही तय तो आगे बढ़ा रहा है इस राह पर इसी आश्रय का भजन है किस्मत से हमें मिल ही तू गया तो मिला है मुझको किस्मत से भाग्य से दैव योग से ये तो आकाशीय घंटा ही टूट पड़ा मिला है क्या मिला ख्याल रिंदे मस्ताना वो ख्याल वो स्मृति लौट आई रिंदे मस्ताना रिंद माने होता है सेवक शिष्य सदगुरुओं के जो मस्ताने शिष्य होते हैं उनका मस्ताना ख्याल हमें मिल गया भजन एक नशा है रिंद कहते हैं पीने वाले को तो रिंदों की नजर में मैखाना काबा के बराबर होता है शाकी की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है रिंद पीने वालों की निगाह में मैखाना शराब की दुकान काबा के बराबर होता है काबा जानते हो जहा मोहम्मद साहब चन मेरे उपदेश दिया रहा उस तीर्थ के बराबर होता है और शराब पी के जब आधा नशा चढ़ा तो वह चक्कर मारते रहते हैं और फिर आके उससे कहते हैं राजा और लाओ ना बस इतना ही राजा थोड़ा और दे दो जो चक्कर मार के फिर मांगो दो फिर दो फिर दो च... उल्टा सीधा बोल के आते जाते रहते है ना तो शा की माने पिलाने वाला पिलाने वाले के गली का हर फेरा हर चक्कर एक हज के बराबर होता है दुनिया वाले नशे तो चढ़े और उतरे भजन एक नशा है तो सभी नशे संसार के उतर जात प्रभात नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात नाम एक ऐसी खुमारी ऐसा नशा एक बार चढ़ गया तो चढ़ ही रहे दिन रात उत्तरो चढ़ता ही जाता है जब तक जिसका नाम जब रहेपद प्रभु मिलने जाए पूर्ति पर्यंत तो उत्तरोत्तर चढ़ता ही चला जाता है बीच में यदि उतर गया तो बेचारा अधूरा है चार जन्म और लेना पड़ेगा उसका लेकिन वो भजन जागृत हो गया तो लक्ष्य विदित कराके ही शांत होगा बीच में कोई विराम नहीं इसलिए भजन एक खुमारी नशा तो जो सदगुरु साकी हैं पिलाने वाले उनके जो अंतरंग शिष्य जिन्हें के हृदय भजन जागृत हो गया वो हैं रिंद उन्हें जो मस्ताना ख्याल मिल गया भजन की जो जागृति मिल गई हमें वो मस्ताना ख्याल मिल गया तुम तो मिला है मुझको किस्मत से खयाले रिंदे मस्ताना तो आपने पिया क्या तो पिया करता हूँ हरदम क्या पीते हो श्याम की उल्फत का पैमाना श्याम सुंदर भगवान कृष्ण कृष्ण के मन मोहन के उलफत विरह प्रेम का पैमाना उनके स्नेह उनके प्रेम उनके विरह का पैमाना पीता रहता हूँ ये कोई शराब नहीं भगवान का अंतरंग भगत है तो मदिरा थोड़ा ही पिएगा ये भजन एक नशा सदैव झूमता रहता है गोपियों के पास ऊधो ने जाके देखा भूल गई थी पति और पुत्र माकन मिश्री और सारी अपनी प्रॉपर्टी उनकी अब आंखों में केवल कृष्ण की छवि नाच रही थी ये था उलफ कृष्ण के वीरह में वियोग का एक अलग थलग जीवन केवल उतना ही नशा था उनके पास उधो ने भटकाने की तो कोशिश नहीं किया बेचारा ज्ञानी उसका वहीं तक था उधो ने क्या क्या भेद भक्ति में पड़ी हो तुम आत्मा हो तुम शुद्ध हो तुम अपनी आत्मा में देखो क्या कृष्ण कृष्ण लटती हो तुम योग सीखो तो राधा ने कहा उधो जी मनन भये दस बीस उधो मन दस बीस नहीं हुए केवल एक एक गयो श्याम संग को अब इस बेईस ओधो मनन भये दस बीस एक केवल एक था श्याम के साथ चला गया अब दूसरा मन है ही नहीं तो इस की योग साधना कौन करे अब हमारी शरीर कैसा है इंद्रिय शिथिल भाई केशो बिनू जो दे केशों के बिना जैसे सिर काटने पर जो देहा शिथिल पड़ी रहती धड़ हमारी ये लाश पड़ी है मन तो चला गया केशों के साथ अब बताओ सिर कटी लाश कौन सी योग साधना करेगी और जो श्वास चल रही है उसका भी एक कारण है भगवान ने बचन दिया कि मैं आऊंगा उस आशा में आशा लाग रहत तनु श्वास जी जो कोटी वरीसो मनन भय दस बीस भगवान में वचन दिया कि हम अवश्य आएंगे और प्रभु कभी झूठ बोलते नहीं उस आशा में लग के ये श्वास जी रही है चल रही है भगवान करोड़ वर्ष पर आवे तब भी हमारे श्वास जो आस लग में जी रही है ये करोड़ वर्ष तक जिए ये आस न टूटे हमारी लगन न टूटे ऊधो ये नहीं कि चार दिन में भगवान नहीं मिले बक ऐसा भगवान हमें नहीं चाहिए कभी कभी लोग आते हैं बोले कहो महाराज चप्पल घिसते घिसते दस साल हो गया नाती के पेट में दर्द अब यह हुई <laughs> ऐसा भगवान नहीं चाहिए ऐसा गुरु नहीं चाहिए आशा लगी की आश आस क्या थी रहते तनु श्वासा एक आस में श्वासा तन में लगी हुई चल रही है कि भगवान ने वचन दिया था मैं अवश्य आऊंगा भले वो आज नहीं कल नहीं करोड़ वर्ष में आवे दर्शन दे तभी कोठी जन्म लगी रगड़ हमारी बर शंभ न तो रहू पार्वती ने प्रतिज्ञा किया सप्तषि जी भटकाने आए थे कि अब शंकर जी ने तो काम जला दिया कैसे ब्याह करी हो पार्वती बिगड़ी तुम जान काम अब जारा अब लगी शंबु रहे सब विकारा अब काम जलाया है अब तक शंकर जी विकारी थे हमारे जान सदा शिव जोगी अज अव्य अभोगी जो हम शिव से असानी भाव समेत कर्म मन बनी भाव सहित कर्म मन वचन से हमने शिव की आराधना यही समझकर की है तो हमारे पन सुन हूँ मुनिषा करी है सत्य कृपा निदीसा तो हमारा प्रणव कृपा निधि अवश्य पूर्ण करेंगे आजकल आजकल क्या होता है कोटी जन्म लगी रगड़ हमारी करोड़ जन्म क्यों नहीं लेना पड़े हमारी ये रगड़ है हमारी प्रतिज्ञा है ये हमारी आराधना है भले करोड़ जन्म आराधना करनी पड़े वरु शंभु न तो रहू कु आशा लगी प्रभु ने आने के लिए वचन दिया इसलिए इसी आशा लगी रह तनुसा जीजो जो कोटिवरिश ये श्वास हमारी करोड़ वर्ष जैसे जीवित रहे लगी रहे प्रभु के वीरह में पलकें टिकी रहे शाम का दृश्य आखों के सामने से कभी नहीं हटे ओ मनन भये दस बीस राधा बोली तुम तो श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस सारी योग के ईस स्वामी हो तुम श्याम सुंदर के सखा हो तू कैसे भटक गये हो सूर्य दास रिक की बतिया पूर्वो हे जगदीश भगवान के वीरस की महिमा इसकी पूर्ण करते हैं उनकी प्रतिज्ञा उसकी सुरक्षा जगदीस ओ धो मनन भय दस बीस उधो आए थे कि सब गोपियों को चेला बना लूंगा ब्रह्म ज्ञान सिखा दूंगा कहो एम ब्रह्मष्मी ओ राधा के चरणों में लेट गए गए थे चेला बनावे खुद ही चेला हो गए तुम कैसे बुर्बक हुई गये चेला बन गए और चले आए पिया करता हरदम श्याम की उल्फत का पैमाना भगवान के विरह में जो जग जाता है, किस्मत कई जन्म का संस्कार होता वही डूब पाता फर्क इतना ही है गुरु महाराज पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन भगवान ने उस स्थान पर खड़ा कर दिया हम लोगों के पास जो कुछ वाणी साधना विद्या वो अंगूठा छाप गुरु महाराज की और फिर आस्ते आस्ते माया से मुक्त रहने माया से रिक्त स्थिति मिल जाने पर जो मस्ती है तो मजा है वे है खुदी का यह है कि मैं दुनिया में हूं लेकिन खुदी माने माया होता है वे खुदी माने खुदी से रिक्त अलग थलग रहने में जो मस्ती है वो एक निराली मस्ती है अलग ही थलग है दुनिया में उसकी कोई उपमा नहीं भला क्या है कैसी है कि न जाना मैंने दुनिया को हमने दुनिया को जाना ही नहीं न दुनिया ने मुझे जाना, और दुनिया वाले वो कह के पगल चला जाते <laughs> न जाना मैंने दुनिया को पंडित जी जा रहे हैं कि राजा साहब जा रहे हैं या फकड़ जा रहा है न जाना माता जी जा रहे हैं कि पगली जा रही कोई मतलब नहीं कु कुर जा रहा कि सियार जा रहा है ये भी नहीं दुनिया के व्यवहार के उतार चढ़ाव को न जाना मैंने दुनिया को दुनिया के व्यवहार से अलग थलग बेखुदी की अवस्था एक दुनिया के व्यवहार से अलग थलग न जाना मैंने दुनिया को और दुनिया वाले उस समझ लिए कि बोच है न दुनिया ने मुझे जाना दुनिया ने भी नहीं जाना बोले पगला जा रहा है हमारे गुरु महाराज को जहा ही कही बैठ जाए बिचरते हुए लोग कहें एक पागल बैठा है दस पंद्रह दिन बाद जब वाणी निकले मुंह से बोले अरे महात्मा तो महाराज हम लोग सोचते थे आप महात्मा हैं हम लोग सोचते थे आप पागल हैं एक बार ये चंदोली साइड में कहीं निकल गए महाराज कहीं प्रोग्राम बना के न जाए की फलानी जगह चलो जिधर मुंह हो उधर ही चल दे अपन भजन करते हुए दिशाविहीन शाम हो गई जंगल में बैठ गए झाड़ी के पास अनजान जगह में झाड़ी में बैठोगे शेर है चीते हैं सरफ है रात में सोने का तो कोई औचित्य ही नहीं रात भर बैठ के भजन करें सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सो जाया करें एक नींद से जी ग्यारह बजे करीब आख खुल गर्मियों में पेड़ के नीचे ठंडियों में ढेलों में कहीं सो जाए बढ़िया घाम लगे रात भर वाली जो ठंडी लगी रहे ना वो घाम शोख ले शरीर फिर स्वस्थ अभ्यास से ये पशु क्या कंबल ओढ़ते हैं अभ्यासित तो है चमड़ी आपकी उसकी एक ही है जो कुछ है अभ्यास है देहरादून में बैठे थे दयानंद सरस्वती अंग्रेज ऊपर टोपी कंट्रोप कोट पैंट गरम गरम पैंट के उधर से निकले दो एक और दयानंद सरस्वती एकदम दिगंबर मस्त एकदम तो बोले वादड़ी तुमको ठंडी नहीं लगती क्यों नहीं लगती तो दयानंद पूज दयानंद ने कहा अपनी नाक से पूछो क्यों नहीं लगती सब जगह तो डांपे नाक क्यों नहीं डांपा पूछो इससे क्यों नहीं लगती तो बोले हो सॉरी अभ्यास बोले हाँ अभ्यास <laughs> और क्या <laughs> तो गुरु महाराज का अभ्यास ही ऐसा ही था बड़े सवेरे जब किरण निकलने लगी तो जहां वो चनावना रहते हैं लोग चना उ सरसों फूल आई थी तो आस्ते आस्ते सूरज की ओर मुंह करके महाराज भजन करते हुए चल रहे थे बस एक बीघा खंड आगे बढ़े तो झाड़िया खत्म वो खेत दिखाई पड़ गया बोले अरे पास ही में थे खेत खेत की मेड़ पर चलने लगे थोड़ा थोड़ा सब खेत जामे हुए थे दूर दो लड़कियां खड़ी थी कोतहल बस दोनों लड़कियां दौड़ के आई वो दोनों सम्वेक थी अट्ठारह साल करीब आयु की ओर सब्जी खूंटती हुई घूम रही थी कोथहल बस महाराज के पास आ गई चारों तरफ घूम के वो डॉक्टरी करने लगी का तो इंटरव्यू डॉक्टर निरीक्षण करते हैं क्या कहते हैं उसको रवरक रह यहां कुछ होते नहीं तो का कही हो <laughs> अरे मतलब वो बेचारी उल्टी सीधी बोलने लगी बोले अरे बहनी ये तो नंगे घूमत है रे पागल है बिहार तरफ तो रहा ना ये का है का है है। पागल है की समझते है उल्टा सीधा लगी बोलने इतने में गाँव वास डेढ़ किलोमीटर करीब दूर था गांव से एक दद्दा उधर से निकला रहा अधेड़ तो वो जहुआ लेके पहले ही से निकला हुआ था लड़की घूम रही थी पंद्रह बीस मिनट से देखा बोले अरे फलाने काका देखत है तो भागी चिल्ला के तो वो बोला दादा चचा बोले का बेटिया का बोले कक्का हम तो डर गयी पता नहीं कौन है तो कक्का जब महाराज निकले थे जाड़ी से तभी से काका ने देख लिया था महाराज शांत चले आ रहे थे आगे चल रही थी वो दूर थी भाग के गई तब भी काका देख रहे थे और चारों तरफ घूम के इंटरव्यू ले रही थी तब भी देख रहे थे और डरा के काका को देख के डरा के भागी लजा के तो वो भी देख रहे थे तो जा के भागी तो गाँव से लठेत निकले दस पंद्रह बोले कौन है कौन है लड़ बच्चों को किस लड़कियों किसने छेड़ा तो बोले कोई नहीं हम शुरू से देख रहे हैं कोई महात्मा लग रहे हैं अपनी धुन में चले आ रहे हैं इन्होंने ने इधर देखा ने उधर देखा बिटिया ही कोतवल बस देख रही थी चारों तरफ से और हमें देख के लजा गई भागी है वहां से और कोई बात नहीं है तो लाए महाराज को एक झोंपड़ी में बैठा दिया खेतों में झोंपड़ी होती है ना आजते आजते दो तीन दिन बीता सेवा में लग गए बाणी निकली तो गुड़ छी उठा तरह पूरा गांव लिपट गया सेवा में जाने ही नहीं दे पंद्रह दिन बीत गए बोले महाराज हम लोग सोचे आप पागल हैं आप तो महापुरुष हैं महाराज जन्म भरिया ही रही है झोंपड़ी आपकी और हम लोग सेवा करेंगे महाराज बिटिया डर गई थी बोले हाँ तुहार तो बिटियाओं डर गई रही हम डर गए रहे <laughs> एकांत एक में भी अपने वैराग्य की रक्षा कर लेता वो महान होता है तो लोग का जान न जाना लोगों ने पागल ही समझा महाराज को हम लोग सोचे महाराज कोई पगला आ जा रहा है न जाना मैंने दुनिया को ने दुनिया ने मुझे जाना ये महात्माओं का जब नशा सहरसा पिया करता हूँ श्याम की उलपत का पैमाना कैसी उलपत इनका रिश्ता किससे मुझे है सिर्फ अपने यार के दीदार मतलब भगवान के दीदार से उनके स्वरूप माधुरी स्वरूप दर्शन से ही मतलब है वो स्वरूप मंदिर मस्जिद तो कल बने यार 2000 हजार वर्ष से विक्रमादित्य के समय से थोड़े थोड़े मंदिर बनने शुरू हुए हैं पहले तो विश्व में मंदिर ही नहीं थे भगवान राम जब वनवास काल में गए तो हजारों महात्माओं की कुटियाएं मिली कोई धुना ताप रहा था कोई थोड़ा यज्ञ कर रहा था कोई उपदेश कर रहा था कोई ध्यान बैठा रहा कोई कंदमूल फल खोद रहा था कोई आश्रम अगस्त आश्रम सुतीक्षण आश्रम सरभंग आश्रम अत्री आश्रम सरभंग आश्रम किसी आश्रम में आपने मंदिर देखा मंदिर खाली बीबीसन क्या मिला रहा सदगिरस्त आश्रम मंदिर आरंभिक पाठशाला के लिए बहुत जरूरी है सामूहिक शिक्षा स्थल ही है लेकिन जो भजन में चला गया हृदय मंदिर में जब सूरत जिनकी लग गई उनको फुर्सती कहा है बाहर फूल चढ़ाने की भीतर चढ़ाने से जो फुर्सत मिले वो अगली कक्षा में चला गया वो वो भीतर फूल चलाने लगा घट मिंदिर पट जब खुल जायी रहो नाम लो फिर वो लो लगा लेता है इसीलिए मुझे है सिर्फ अपने यार के दीदार से मतलब और वो दीदार पृथ्वी में कहीं भी रहेगा तू भजनी में रहेगा चाहे मन दीदी मस्जिद फोर चाहे काबा या बुत सब जगह तुलसीदास जी को लोग लो, तंग करने लगे खप्फर में खाऊंगा मस्जिद में सो जाऊंगा हमें किसी की बेटी से ब्याह करना नहीं जाती बिगाड़े का है। मैं हमेशा चौबीस घंटे सदा सदा के लिए मैं रिश्ता चाहता हूँ मैं हमेशा रिश्ता चाहता हूँ सिर्फ प्यारे मोहन सिंह भगवान जिसपे कृपा करते हैं उसको मोह लेते हैं उमा राम प्रभाव जिन जाना तीन ही भजन तजी भाव ने आना वो भजन छोड़ के दूसरा कुछ उसके लिए वो प्रीति प्रीतिकर होता ही नहीं कुछ भी रुचि रुचिकर होता ही नहीं ता ही भजन तजी भाव ने आना वो भगवान उसको मोह लेते हैं मैं हमेशा रिश्ता चाहता हूँ सिर्फ प्यारे मोहन से कैसा रिश्ता मैं उनको दिल रुवा समझूं मैं उनको दिल का रूह दिल का सर्वस्व समझूं और भगवान भी समझे कि कोई मुझे पुकार रहा है वो मुझको समझें दीवाना वो भी समझे कोई मेरे लिए बेहोश से कब तुवास है मेरे लिए मन कर्म बचन से डूब के लगने वाला कोई ऐसा भी है भगवान भी समझे कि मेरा कोई भगत वहाँ पर है अर्जुन तीन पटकनी खा गया सोचा मैं सर्वोपरि हूँ लेकिन आगे पाया तो एक फटीचर था अर्जुन से आगे था राजू यज्ञ में सूफा भगत सब ऋषियों से आगे निकल गया भगवान समझ रहे थे की मेरा भगत है नंदा नाऊ नहीं मालूम था कि भगवान हमें देख रहे हैं जब मुसीबत में पड़ा तो भगवान ने नंदा का स्वरूप बनाया और उसको बचा लिया भगवान की निगाह से कोई बची नहीं सकता तुम जानो चाहे मत जानो वो हर पल तुम्हें देख रहे हैं मैं उनको दिल रुआ दिल का रूह दिल का सर्वस्व समझूं और भगवान भी समझें कोई मेरे लिए मान क्रम वचन से डूब के लगने वाला कोई कहीं है वो मुझको समझे दीवाना नहीं है बिंदु में अब हम भजन तो करें लेकिन आंखों में आंसू तो है ही नहीं क्या खाक करें भगवान के लिए मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा मेरा गुण गाते समय शरीर रोमांच हो जाए आखें अब गद कंठ गद गदगद हो जाए गदगद हो जाए आंखों में अश्रु अश्रुप होने लगे यारी तो हम लोगों से नेपाल लागू हुई गप ठोके का तो सोटे ठोक दे में गदगद गिरा हुई कहते चिंता मत करो नहीं है बिंदु दग में आँखों में अश्रु तो नहीं है किंतु ये हृदय सबका मोम दिल है मोम दिल मोती के दाने हैं हृदय में मोती के दाने की तरह करीबी है कहीं आंसू संत हृदय नवनीत सम्मान कहा कवि ने पर कहे न जाना संत का हृदय मक्खन के समान है तुलसी कहते हैं कवियों ने उपमा दी अवश्य लेकिन देते नहीं बना क्यों कि निज परिताप दरवी नवनीता पर दुख दरवई संत सुपुनीता मक्खन तो अपने ऊपर ताप पड़ता है तब पिघल जाता है संत अपने ऊपर कितना भी वज्र पड़े कभी दुखी नहीं होता किसी भक्त पर ताप पड़ा तो तब दुखी हो जाते हैं। की उपमाई गलत लेकिन मौम दिल अवश्य सब का हृदय मोती के दाने कितने आंखों के किसी कोने में है अवश्य आंसू तुम्हारे अंदर कमी है तो विरह की भगवान के प्रेम की विरह की विरह प्यार जागृत करो स्ने प्रेम जागृत करो विरह की आग में पड़ पिघल जाता है हर दाना विरह की जांच लगी तो सब के हृदय में है आंसू हर दाना पिघल जाएगा और अश्रु भी छलकने लगेंगे तो ही फाटी फूट नयन वो हृदय फट जाए वो आग फूट जाए जरे सो तन के ही काम वो आग वो तन जर जाए सरवई पुल कई नहीं तुलसी सुमिरत राम भगवान राम का स्मरण करते ही हृदय दरवित न हो आंखें सर्वित न हो शरीर रोमांचित ने हो भरत की यही दशा थी हनुमान ने जाके जब देखा चौदह वर्ष बाद तो राम के वियोग में भरत चौदह साल पहले जिस दशा में बैठे थे नंदीग्राम में उसी दशा में बैठे पाया बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृष्णघात जटाए उलझ गई थी मुकुट तो सजा होता है मोती जड़े रहते हैं और भरत के जटाएं ऐसी जुलझ उलझ गई जुएं पड़ गए उलझ गया वही मुकुट जटा मुकुट कृष्णघात शरीर खान से बढ़ने वाला शरीर दुबला हो गया राम राम रघुपत जपत नयन जल जात कंठ पर नाम था हृदय में चरण थे प्रभु का स्वरूप था आखे सर्वित थी शरीर पुलकित था इसीलिए का मतलब जरा है भजन सबको करना चाहिए एक प्रभु का वहां पर बाहरी पूजा पाठ तो आरंभ में सबको जरूरत है बच्चे अबोध जन्मते हैं इनको संस्कारों का सृजन करने के लिए देव भूमि भारत ये प्रत्येक घर प्रत्येक हृदय देव मंदिर है भारत में और तुलसी का पौधा माता अगरबत्ती लेके घुमवाती रहती है संस्कारों का सृजन हुआ बड़ा हुआ तो भागेगा मंदिर मंदिर तीरथ तीरथ फिर संतों के पास फिर सदगुरु मिले जाए ब्रह्म समुदाय और जो साधना मिल गई तो भाग जाएगा फिर एकांत एकांक भजन करने ठीक है ना नगत विकास से और जो भजन जागृत हो गया तो फिर गुरु महाराज की तरफ पागल हो जाओ बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की